थोड़ा आगे बढ़ें, यूरोप का परिवार और कैसा है स्त्रियों की स्थिति मैंने आपको बताई बच्चों की स्थिति बताई थोड़ा आगे बढ़ें, ये जो पुरुष होता है परिवार का ये प्रमुख है यूरोप में परिवार जैसा भी है मैंने हमसे कहा बिना पत्नी का है लेकिन जैसा भी है टूटा फूटा हम चाहे तो भारत की परिभाषा में उसको परिवार न माने लेकिन वो कहते हैं कि हमारा तो यही है तो उसमें पुरुष प्रधान है जो फैसले करेगा पुरुष तय करेगा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 तो उनकी जो जिंदगी है निजी जिंदगी वो अब हमारे टीवी चैनलों के माध्यम से सिनेमा के माध्यम से हमारे बेडरूम में आ रही है और हम चटनी पीचने का समय बचाकर इसमें फंस गए हैं। अभी सांस भी बहु देखे बिना तो नींद ही नहीं आती कई घर तो ऐसे हैं, खाना हजम नहीं होता और इसमें से निकल गए तो घर घर की कहानी देखने बैठ जाते तेरी मेरी कहानी बैठ जाते हैं कहीं किसी रोज बैठने दे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 जहां महिलाओं की इज्जत है सम्मान है देवता वहीं निवास करते हैं माने देवताओं को बुलाने के लिए ही स्त्रियों की जरूरत पड़ती है। अभी स्त्री कोई विशेष है ये भारत के शास्त्र तो हजारों लाखों साल पहले कह गए आधुनिक विज्ञान ने अभी माना है कि ये कुछ विशेष है आधुनिक विज्ञान ये कहती है कि स्त्री में कुछ खास विशेषताएं हैं जैसे सबसे कम हार्ट अटैक महिलाओं को ही आते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 इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है बाईपास भी नहीं है। तो हमारे यहां तो स्त्री का ये महत्व है और यूरोप में स्त्री का आपको थोड़ी देर पहले पता बता वहां तो मेज कुर्सी के जैसी है जिसमें जान भी नहीं है आत्मा भी नहीं है यहां तो इतनी मुख्य है कि घर के सारे फैसले वही करती हैं अब कभी कभी कुछ लोग मुझे चिड़ाते हैं वो कहते क्या यार तुम्हारी भारतीय संस्कृति है देखो ना स्त्रियां इतना लंबा लंबा घूंघट निकाल के बैठी रहती है